शांति, शांति, शांति। शांति। ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम आज जी जी जी जैसे हम लोग ने कल चक्र के बारे में समय चक्र के बारे में जाना तो उसमें जे, अलग जे। अलग रूप से उसको जो है बताने की कोशिश परमात्मा ने की ताकि हर गल से आपको क्लियर हो कि ये क्या चल रहा है ठीक है हाँ। और उसमें हमने देखा कि चार अलग अलग स्टेजेस है गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन स्टेज है okay. अब ये जो स्टेज है वस्तु और आत्मा वस्तु हाँ। और आत्मा शरीर आत्मा संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देता है वो सारे ही इन स्टेजेस को फॉलो करते हैं माना इस रूप में ही चलते हैं गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन फिर वापस गोल्डन ठीक है ये कोई भी इससे छूटता नहीं hmm. इस स्टेजेस से कोई भी छूटता नहीं इस फॉर्म से कोई भी अलग नहीं हो सकता अगर वो हो सकता है कि वो एक ही जन्म में चार स्टेजेस पार करे आधा जन्म में hmm. चार स्टेजेस पार करे या चौरासी जन्मों के साथ जुड़कर वो चार स्टेजेस पार करे ठीक है एवरी सोल एंड थिंग्स वस्तु जो है वो अलग अलग समय पर और कम समय में या ज्यादा समय में वो इन स्टेजेस को पार करता है ठीक है हम्म हम्म तो इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आ जाता है हम्म जो जैसे एंट्री किया उस समय से उसकी गोल्डन शुरू हो गई जो चार स्टेजेस है उसमें सभी लोगों को उससे गुजरना पड़ता है ठीक है अब इसमें जैसे किसी एक वस्तु का एग्जांपल अपन नजर ले लेते हैं समझो मान लो एक टीवी आपने ले आया है ना? जी टीवी लेके आते हैं तो फर्स्ट डे क्या करते हैं हम लोग उसकी पूजा करते हैं फर्स्ट डे और वो फर्स्ट डे उसके लिए गोल्डन स्टेज है जितने भी लोग गोल्डन स्टेज पे रहेंगे चाहे वो कभी भी आए कभी भी उसका गोल्डन स्टेज है तो उसको पूजा जाता है तो इसीलिए कई बार हम लोग जो है मनुष्यों को पूजते हैं मूर्ति बनाते हैं उनको ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो एंट्री न्यू है उनका इसीलिए गोल्डन स्टेज है उसकी पूजा होती है चाहे दस दिन हो एक दिन हो तब होता जरूर है ठीक है और वो टीवी उसके बाद दूसरे दिन भी लोग आए आपके पास तो दूसरे दिन आप उनको ये नहीं कहेंगे कि प्रसाद खाओ ये खाओ तो बताएंगे कि भाई नया है हमने कल ही खरीदा है ठीक है सेकंड डे से उसका सिल्वर स्टेज शुरू हो जाता है और जब तक वो चल रहा है विदाउट रिपेरिंग तब तक उसका सिल्वर स्टेज है जिस दिन उसको उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गया या चालू ठीक से नहीं हो रहा है खरखर हो रहा है कुछ तो भी गड़बड़ हुआ तो वहां से उसकी कॉपर स्टेज शुरू हो गई ठीक है और प्रॉपर स्टेज जैसे ही शुरू हो जाता है तो रिपेयर एंड यूज रिपेयर एंड यूज चलता है ये सारी हम्म mm -hmm. और फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा बिगड़ने लगता है वरना उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट बहुत ज्यादा पैसा mm -hmm. खर्चा करना पड़ता है तब जाके चालू हो रहा है तो वो हो गया कलयुग स्टेज का प्रॉपर mm -hmm. में माइनर ठीक है हो गया अंडरस्टैंड हो जाता है कि भाई हाँ, ये पुराना हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा कलयुग में उसको या तो फिर आप बहुत ज्यादा खर्चा करके चलाओ रिपेयर बहुत टाइम करना पड़ता है रोज ही रिपेयर करना पड़ता है या फिर लास्ट लास्ट में फिर कल खत्म हो रहा है उसका स्टेज तो एक ऑफर कंपनी वाले भी देते हैं और हम लोग भी वही सोचते हैं हाँ। कि इसको रिप्लेस किया हाँ। जाए है ना जी हाँ तो वो रिप्लेसमेंट वाली जब बात आ जाती है तो संगम आ जाता है आप पुराना ले, ले लेते हो नया उसके बदले में ले, ले लेते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम एंड पेशेंट रखना पड़ता है उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है जब आपको नया लेना हो तो ऑफर के अगर आप ऑफर आप उसको स्वीकार करते हो यस yes करते हो तो उनके कंडीशन उन अपने होते हैं आपके नहीं चलेंगे उसमें कंडीशन है न तो कंपनी वाले के कंडीशन लाइक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको रिप्लेसमेंट मिलता है अदरवाइज नहीं मिलेगा तो वैसे ही जब भी आप आयरन स्टेज पे आते हो तो देर इज अ चांस हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह की किरण आपका इंतजार करता है लेकिन उस सवेरे तबे, वाली नई किरण को देखने के लिए आपको रात में जागना पड़ेगा जी। तो ऐसे ही हर वस्तु हर आत्मा का ये आयरन स्टेज के बाद उसको एक चांस मिलता है एंड वो चांस को वो फॉलो करता है तो वो गोल्डन स्टेज में एंट्री कर पाता है ठीक है तो अब वर्तमान समय को अगर हम लोग देखे तो ये भी वैसे ही जंगम है वना सभी मनुष्य आत्माओं को एक गोल्डन एरा में एंट्री करने का चांस है तो ये एक ऑफर है परमात्मा की तरफ से कि जो भी इस मैं बता मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो गोल्डन स्टेज पे पहुंचेगा अगर नहीं भी चलेगा तो मुझे तो उसे गोल्डन बनाना ही है <laughs> परमात्मा ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नहीं है परमात्मा का क्योंकि समय है समय का चक्र है इट इज कंटिन्यू फॉर्म है आप चाहो ना चाहो होगा ही ये किसी की मर्जी के अनुसार नहीं चलता ये शाश्वत सत्य है समय चक्र हमेशा चलता रहता है तो उसमें ये चीजें है तो उसमें ना भगवान कुछ कर सकता है न आप कुछ कर सकते हैं न मैं कुछ कर सकता ठीक है हुँ। तो हुँ। लेकिन एक ऑफर मिलता है आपको अगर आपका पुराना चीज है वैसे ही कबाडी को देना है दस रुपए में उससे कुछ मिलेगा आपको नहीं है तो कबाडी को देने से अच्छा अगर ऑफर मतलब 10-20 रुपए एक्स्ट्रा जावे तो ऑफर ले लेंगे तो आपको बड़ा भुगतान से बचना भी हो जाएगा और आपको नया चीज भी मिल जाएगा है ना तो वैसे ही परमात्मा कहते कर्म जो भी किए उसके तो फिलॉसफी है ही जो करेगा सो पाएगा है ना और जो करेगा सो भुगतेगा तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगती है या फल पाती है ठीक है हुँ. वो तो है ही है लेकिन उसके साथ में ये भी चीजें है इस समय की बलिहारी को अगर आप देखते हैं और समय के पहले आप जाग जाते हो तो आपको कष्ट कम होते हैं और लाभ ज्यादा मिलता है हम्म, तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए खास ये चीजें बताने के लिए आते हैं ठीक है हम्म, तो वो अब समय चल रहा है संगम ठीक है रिज्यशन hmm. रिनीवेशन uh, चल रहा है ठीक है hmm. तो अब क्योंकि आप नहीं चाहेंगे तब भी होगा और चाहो तो भी होगा दोनों चीजें हैं क्योंकि आत्माओं को तो शुद्ध करने के लिए परमात्मा आ गए हैं और कुदरत hmm. भी रिनीवेट होता है है ना ये भी पांच पांच हजार वर्ष के बाद एक ही बार रिनीवेट होता hmm. है मना तो रिनोवेशन का काम होगा yeah. ही कुरत का दे दे को भी, एनर्जी हाँ। तो वापस चाहिए ना उसको क्योंकि नहीं तो आज जो हम लोग पर्यावरण पे बात कर रहे हैं डिजास्टर की बात कर रहे हैं सुनामी की बात कर रहे हैं पहले ऐसे कभी अचानक से कुछ होता नहीं था लेकिन हाँ। आज अचानक से ये सारी चीजें हो रहा है तो एट टाइम सारी सृष्टि एकदम प्रलाइज ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा करके रीनिवेट होता जाता है जैसे अपन मकान वही रहते हैं वहीं पर उसको या तो रेंट पे एक रूम सामने ले लेके हम लोग पुराना मकान को गिरा के इसको बनाना शुरू करते हैं या फिर मकान नहीं मिल रहा है तो उसी में रह के एक कमरे में रहते हैं दूसरे सब कमरे ठीक कर लेते हैं फिर ट्रांसफर होते हैं ऐसे करके हम लोग करेंगे है ना तो कुदरत भी देखता है वो जितना कम उनको आत्माओं को क्योंकि वो उनके सेवा में है वो इसीलिए वो बहुत कम उनको तकलीफ देती है और जहां जरूरत है वहां वो चीजें होती रहती है रिनोवेशन तो जब तक ये कम्पलीट होता जाता है तब तक सभी आत्म, बाबा परमात्मा का भी अपना कार्य एक साइड चलता है और एक साइड ये रिनोवेशन का कुदरत का पांच तत्वों का काम भी चलता रहता है बड़ा सूक्ष्म रीति से चलता है इसको कोई भी नहीं जान सकता ठीक है ये श्री परमात्मा ही आकर हमको इंटीमेशन दे देता है और उसको समझने के लिए थोड़ा सा अटेंशन हमको पे करना पड़ता है टाइम देना पड़ता है और हाँ। इसका जो है क्या कहते हैं मनन चिंतन करने की आवश्यकता होती हम्म हाँ। और ये चीजें हो रही हैं ये अभी हमारा समय चल रहा है संगम युग आपके लिए भी हो गया अभी कौन सा युग हाँ। आपके लिए कौन सा युग हो गया संगम युग हाँ आपकी दुनिया के लिए अभी भी क्या चल रहा है युग। कल युग चल रहा है ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ठीक जी ओके नव अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अब जो है स्वर्ग और नरक कुछ डिफरेंस इसके हमने सुने हैं स्वर्ग को कहा जाता है अमरलोक ठीक है अमरलोक आधा और मृत्युलोक आता पूरे ही साइकिल को आधे आधे में अगर डिवाइड करें तो आधा सुख है आधा आधे में भी बहुत ज्यादा दुख नहीं आधे में सिर्फ पौना दुख है ठीक है वन थर्ड सुख है इसमें पूरे ही साइकिल में और थोड़ा पार्ट दुख का आता है ठीक है में नहीं नहीं पूरा जो साइकिल है ना चार स्टेजेस गोल्डन सिल्वर कॉपर तीनों ही सुखाद अनुभूति है सिर्फ कलयुग में, में आपको हल्का सा दुख होता है ठीक है और वो हल्का दुख बहुत ज्यादा दिख क्यों लगता है क्योंकि आपने पहले से ही तीन पार्ट में सुख पाया है इसीलिए आपको थोड़ा दुख भी क्या करता है बहुत ज्यादा दुख लगता है हम्म और इसको दो पार्ट में अगर समझे आधा स्वर्ग है आधा नरक है हम्म स्वर्ग में उसको अमर अमरलोक कहा गया है और नरक यानी दोपहर कलयुग को मृत्यु लोक कहा गया है मृत्यु इसलिए कहा गया है कभी भी कोई भी मरता पर, नहीं। हाँ। और में हाँ। पूरा है उसका एज और निगा मृत्यु शब्द यूज नहीं किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है आत्मा अनुभूति होती है आत्मा का ज्ञान होता है जिस वजह से वो फील करता है कि मुझे यहाँ जाके जन्म लेना है और जहाँ जन्म होने वाला उनको भी पता चलता है कि ये कोई विशेष आत्मा कोई बड़ा राजकुमार हमारे यहाँ जन्म ले रहा है तो उसकी तैयारियां होती है तो ये फर्क है और कलयुग में क्या होता है कौन कब मर रहा है कुछ पता नहीं चलता और कहाँ जन्म ले रहा है उसका तो कभी भी पता नहीं चलता <laughs> तो आधा अज्ञानता है और वहां पर ज्ञान की पराकाष्ठा है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वहां उसको कहा जाता है प्रकाश और इसको कहा गया है अंधकार तो इसको आप जितना आप खुद मथन करेंगे तो चीजें और भी क्लियर आपको होता जाएगा अब हम लोग चलेंगे अः इस दुनिया पे अब जो है आ, जैसे ही कलयुग आता है तो कहते हैं कि रावण का राज्य शुरू हो जाता है है ना, है ना। जैसे नवरात्रि है ये सब चीजें जो है हम लोग आ, मनाते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें आध्यात्मिक रहस्य है कभी आप टाइम मिले तो सारी चीजों को समझ सकते हैं त्यौहारों का जो बुक है वो भी पढ़ सकते हैं जिसमें डीपली सारी चीजें क्लियर किया है त्यौहारों का रहस्य क्या है या आई हैव द बुक यू कैन रीड यू कैन रेफर नवरात्रि में क्या चीजें बताई गई अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट जो चीजें हैं पूरी दुनिया में ग्लोब पे आज रावण का राज्य है ठीक है कलयुग में hmm. और रावण को उसकी जो रावण की रावण कोई कैरेक्टर एक एक्चुअली में वैसा नहीं है उसके रहस्य में कैरेक्टर को समझना जरूरी है ठीक है तो रहस्य में क्या है कि एक व्यक्ति जिसके बारह मुख्य ग्यारह मुख्य कुछ बताते हैं और उसके हाथों में तलवार भी बताते हैं उसके हाथों में गीता कुरान जो पुस्तकें हैं वेद शास्त्र भी बताते हैं तो और सारा ही चीज उसको बताने के बाद भी ऊपर सर पे उसके गदा रख देते हैं एक तो ये सारी चीजें जो है ना क्या इंगित करता है इसको अगर डीपली हम लोग स्टडी करें तो रावन जो है स्त्री एंड पुरुष का प्रतीक है ठीक है जैसा पुरुष का हाँ लक्ष्मी नारायण विष्णु विष्णु को लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना गया है वैसे कलयुग में मनुष्य जो स्त्री और पुरुष का प्रतीक है रावण ठीक है और इसमें जो पांच पांच दस साल दिखाते हैं उसके तो पांच स्त्री के अंदर बैठे हुए विकारों को प्रत्यक्ष करता है और पांच पुरुष के अंदर बैठे हुए विकारों का प्रत्यक्षता उसके मुंडी बता मुख बताया गया ठीक है दस हुँ। तो पांच पांच ये हो गए और रावण ऐसा है ना वो कि उसको पढ़ा लिखा भी बताते है विद्वान भी बताते है दूसरी तरफ वो बड़े जल्दी से गुस्सा हो जाता है मारकाट भी कराता है लड़ाई झगड़ा करने किसी को मारने में पीछे नहीं हटता तो ये चीजें हमारे जीवन में हम लोग देखते है वर्तमान समय में कई बार छोटी सी चीज के लिए भी भाई भाई का खून कर देता है हुँ। हुँ। और कहीं इच्छाएं जो है हमारी उत्पन्न हो जाती है हम उसके लिए मर जाते हैं या उसके लिए मार देते हैं विकट परिस्थितियां हैं ये हमारे मनोभावों को दर्शाता है रावण तो रावण कोई बाहर नहीं है एक्चुअली में हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ एक इमोशन है ठीक है अब हमें इस इमोशन को काउंकर करना होता है ठीक है तो सारा जो परमात्मा का ज्ञान जो है अंदर बैठे हुए रावण को क्लींजिंग करने का काम करता है जैसे जैसे आप ज्ञान का श्रवन करते जाएंगे तो अंदर का रावण धुलता जाएगा और आपके अंदर डिवीनिटी प्रवेश करती जाती है ठीक है अब हम लोग जो सेवन डेज के बाद मुरली सुनाते हैं तो मुरली क्या करता है क्लिनजिंग का काम करता है आपके अंदर के रावण को मार देता है या उसको खत्म कर देता है या उसकी सफाई कर, सफाई करता है हम्म और ज्ञान सुनते सुनते आपके अंदर वो डिविनीटी एंट्री करने लगती है धीरे धीरे धीरे धीरे ठीक है हम्म अब हम हाँ लोग ये इसकी पूरी माना बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं सुनना समझने के लिए बहुत सारी अलग अलग जो एग्जांपल्स हैं उसको लगा सकते हैं तो हम लोग उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं आप उसको समझ सकते इतनी बात अब हम लोग आते हैं कुछ जो आते हैं जैसे कि हमने बीच में कहा था सर्वव्यापी है ना जी तो इसे भी लोग मानते हैं जबकि ये गलत कारण है, है ना ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा हुआ है ठीक है और लोगों की मान्यता ऐसी तो ये क्यों हुआ जो जब साइकिल चालू हो गया सत्युग एंड त्रेता युग होने के बाद एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ हर युग के बाद हल्का डिस्ट्रक्शन होता है लेकिन उसमें गिरते ही है हमारी जो कलाएं हैं डाउन टू तो द अर्थ हो जाते हैं मतलब गिर जाते हैं बढ़ते नहीं कलाएं शक्तियां कम हो जाती है बढ़ती नहीं तो सत्युग के बाद दो कलाएं कम हो गई तो हमारा गोल्डन स्टेज चला गया एंटर इन टू तो दिल्वर स्टेज जो बहुत ही गोल्डन के बेट पे बहुत कम उसका कीमत है ठीक है और जैसे ही गोल्डन एंड सिल्वर हमारा पूरा हो जाता है तो हम लोग एंट्री करते हैं सीधे कॉपर स्टेज पे जो बहुत बहुत कम कीमत का आइटम है वा हमारा क्वालिटी ऑफ द लाइफ जो है वो कम हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है क्योंकि आधा स्वर्ग आधा नर्क बोला गया ना तो हम लोग से नर्क में एंट्री हो जाते हैं और हमारी जो आत्मा की फिलोसफी है उसको भूल जाते हैं जैसे ही खत्म हो जाता है सिल्वर स्टेज खत्म हो जाता है तो हम पूरी तरह से आत्मा समझना भूल जाते हैं और बॉडी समझना शुरू करते हैं जहां से दुख शुरू हो जाता है तो यहां पर क्या होता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ में और धीरे धीरे उसको जो है बड़ी चल विचलता आती है और वो कैन नॉट माना उसकी पूरी जैसे है ना जैसे कोई आदमी भूल गया अपने आप को उसकी यादगार खत्म हो जाती है तो वो कुछ भी करते रहता है ना समझ ही नहीं आता तो, क्या किया था ऐसी अवस्था जो है वहां पर हो जाती है आत्माओं की तो ऐसे में वहां पर सत्यु प्रेता से राजा ही सिस्टम चलता रहता है वहां पर कोई इलेक्शन वर्ग नहीं थे उस टाइम पे राजा रानी प्रजा इनका ही सिस्टम चलता था वही सिस्टम वहां पर चलता है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग लोग अपनी अपनी फिलोसफी को पकड़े रखते हैं और कुछ ना कुछ करते थे। रहते बहुत सारे जो है पशु पक्षियों को जो भी जीव जंतु हैं उन्हें मार के खाना शुरू हो गया सत्यु क्रेता में कोई भी मांसाहारी नहीं था एंड जैसे ही दोपहर युग एंट्री हुआ आत्मा का भूल हो गया तो मांसाहारी शुरू हो गया तो इसमें क्या हो रहा था वहां पर अगर कुछ सुनते भी लोग ना तो किसी की बातें सुने ही नहीं क्यों सुने वहां पर तो कोई वो नहीं रहा ना पहले जैसा कि विधि विधान नहीं रहा तो एन क्रेन प्रकार लोग किसी भी चीज को मार के खाना शुरू कर दिया ऐसे समय तो वहां पर जो गायें बहुत होती थी गाय जो है बहुत प्योर गाय होते थे जिसमें बहुत सारी चीजें उनको मिलती थी तो लोगों ने उसे भी मार के खाना शुरू कर दिया था उस समय तो ऐसे बहुत सारे पशु प्राणियों के अत्याचार उठने लगे तो राजा लोग जो है कुछ ग्रुप बना के उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए ऐसे में हम लोग की तो कोई बात मानेगा ही नहीं और ऐसा होगा तो हमारा जो जीवन है वो और भी बदतर हो जाएगा नरक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बंतन करना कुछ करना पड़ेगा तो उस समय शांत जो है उसको मानते थे लोग शास्त्रो को मानते थे तो फिर राजाओं ने गुरु शिष्य संत जो भी थे उस समय जो बहुत अच्छे संत थे वो प्योर थे उनकी गोल्डन स्टेज थी उनकी पूजा करते थे राजा महाराजा भी संतों की पूजा करते थे तो उन, उनके पास याचना किया लोगों ने तब क्या हुआ तो उन्होंने उन चीजों को शास्त्रों में एड, एडिशन किया गया उस समय पर एडिशन करने के बाद वो चीजें जो है लोगों को बोलो लोगों को समझ में आ गया कि यार ये हत्या करना बहुत महापाप है उसमें लिखा गया गाय की हत्या करने से महापाप होगा क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ब्रेक लग गई और उसके साथ में ये भी लिखा गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है आप जो भी देख करते हो वो ईश्वर को पता चलता है वो भी थोड़ा सा उनको डर बैठा कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है तो हमें उसकी सजा मिलेगी या पाप होगा हमसे तो इसीलिए उस समय की जरूरत थी तो वो चीज उसमें डाला गया ठीक है अब प्रॉपर हो गया पूरा उसमें फिर लोगों में चेंजेस आ गया फिर काफी राज्य ही जो सिस्टम है वो चला गया धीरे धीरे प्रजा का प्रजा पे राज्य होने लगा हाँ, अलग अलग चीजें जो है बदलते परिवेश में अब कलयुग आ गया तो अभी भी उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं हाईलाइट करते रहते हैं जबकि अभी उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो बीम पे वो टाइम पे चीजें एंट्री की गई थी अब क्योंकि इतनी पवित्र कोई है नहीं आज समय में तो उनमें चेंज करने की भी हिम्मत किसी में नहीं है ताकत ही नहीं है ना क्योंकि चेंज करे उस समय उनके अंदर वो ताकत थीअर्ती थी तो उन्होंने उसमें बदलाव करके लोगों को सतर्क किया था बचाया था सृष्टि को उन्होंने बचाया था अब ऐसे संत महात्माएं भी नहीं है जो उसको बदल सके या ताकत है उनमें क्योंकि आज के संत महात्माएं भी उतने प्योर नहीं रहते, वो तो अपना काम चलाओ बिजनेस करते हैं, लोगों की आस्था का फायदा उठाते हैं। नथिंग एल्स तो ये सारी चीजें वो फिलोसफी को हमने अभी ठीक है ना ये क्लियर हुआ आपको जी गौरव बिल्कुल अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा आज हम लोग ठीक है क्योंकि अब ज्ञान भी क्या है बहुत ज्यादा ज्ञान ठीक है ओके नॉलेज जर्निंग के लिए अच्छा है लेकिन अब हम लोग जो है थोड़ा सा मेडिटेशन पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्या है मेडिटेशन ओके okay? तो उसमें जैसे कि चार चीजें हैं किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को आपको याद करना है तो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए एक है परिचय दूसरा है प्राप्ति प्राप्ति माना आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है और तीसरा है रिलेशनशिप ठीक है संबंध संबंध और क्या नॉलेज आपको चाहिए ठीक है ज्ञान ज्ञान तो इन सारी चीजों आप किसी भी वस्तु को व्यक्ति को याद नहीं कर सकते तो अब हमें किसे याद करना है ये भी क्लियर होना चाहिए है न हुँ. नहीं तो तो हम तो बहुत लोगों को याद करते हैं तो जिनको याद करेंगे तो उसकी जो एसेंस है उसकी जो अनुभूति है हम कर पाएंगे तो अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु को याद करेंगे तो आज समय आज के समय में कोई भी व्यक्ति वस्तु जो है संपूर्ण नहीं है वो अधूरा अधूरा है तो आपको उससे लाभ नहीं मिलेगा आपको वही दुख मिलेगा है ना हेलो हाँ जी जी हां जी, सार्ण जी सार्ण। तो अब हम लोग परिचय में हमने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया था ठीक है उसको एक बार रिवाइव करना है आपको मैं कौन हूँ मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूं और आत्मा को इसलिए याद करना है कि आत्मा ओरिजिनली ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप शांति स्वरूप है।, है आत्मा की चाहत ये है और ये चीजें कहीं दुकान में आपको नहीं मिलेगा यू कैनोट बाय दिस थिंग और इतनी अनमोल चीजें फ्री में मिलती हैं, लेकिन वो पता ही नहीं लोगों को फ्री में भी कहा से मिलता है <laughs> ठीक है हमारा पूरा जीवन में जो भी हम लोग मेहनत करते हैं उसके पीछे वी नीड दिस थिंग और ये चीजें हम लोग समझते हैं आत्मा अंदर से भूल गई अपने आप को भूलने के कारण वो फील करती हैं कि मैं काम करूंगा पैसा आएगा पैसे से मुझे सुख मिलेगा लेकिन उससे टेम्प्ररी आपको सुख मिलता है आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है सोचना पड़ता है जी। और यहाँ परमात्मा कहते हैं सुख आपका निजी अनुभव है आपका निजी गुण है उसे सिर्फ एक्टिवेट करना है मरण करके उसको जो है जगाना है दैट ऑल वो आपका अपना स्वधर्म है शांति आपका स्वधर्म है शांति के लिए कहीं मंदिर आश्रम में जाके या जंगल में जाके बैठने की जरूरत नहीं उसे खरीद नहीं सकते हैं लेकिन उसे अनुभव कर सकते हैं लेकिन विधि पूर्वक अगर आप उस चीजों को करेंगे तो चीजें अनुभव में आ जाएगी ठीक है हाँ तो इसलिए परमात्मा फिराकर परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं जिसको हम लोग भूल गए थे परमात्मा ज्योति स्वरूप है और वो शांति के सागर है प्रेम के सागर है आनंद के सागर है गुणों के सागर है ज्ञान के सागर है ठीक है और वो आके हम सभी को मीठे बच्चे करके संबोधन करता है जैसे ही मीठे बच्चे कहेंगे तो हम उनके बच्चे हो गए और वो हमारा क्या हुआ पिता हो गया वो हमारे माता पिता हो गए ठीक है अब एक सिंपल सी बात है कि क्या आपको अपने माता पिता को याद करने के लिए योग करना पड़ता है या पढ़ाई करना पड़ता है नो, वो तो है हाँ बस ये चीज परमात्मा कहते हैं मेरे साथ भी जोड़ो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ डेट्स ऑल लेकिन हम भूल जाते हैं। जो <laughs> हमारा आत्मिक स्वरूप आत्मा का जो अनुभव है वो बहुत समय से छूट गया है तो परमात्मा को हक से आप माता पिता कब कहेंगे जब आत्मा का चिंतन होगा अंदर से आत्मा आत्मा का पूरा ज्ञान कूट कूट के भरा होगा तब तो तो आप कह सकते हैं कि वो तो मेरा बाप है मेरा पिता है मैं उसका बच्चा हूँ विथ गारंटी के साथ तो ये एक अनुभूति एक बाप माता पिता और बच्चे इनका जो रिलेशनशिप है वो परमात्मा कहते हैं मेरे से होना चाहिए क्योंकि अभी परमात्मा का हमने परिचय भी लिया नाम रूप देश काल करते हुए सब कुछ समझ लिया कुछ भी उसमें से छुपा नहीं है आपके पास अभी तो इसीलिए उनके साथ आपका परिचय हो गया तो उनको याद कर सकते सहज रूप से ठीक है दूसरा इनसे जो है रिलेशनशिप में बात करें तो कोई भी रिलेशनशिप आप परमात्मा को समझ आ, याद कर सकते हैं माता के रूप में भाई के रूप में पिता के रूप में जो हमने भक्ति मार्ग में उनको वैसे याद किया भी है उसके लिए भजन भी हमने गाए हैं तम माता च पिता तम व बंधु सका सब कुछ तो वो सारे ही अनुभव रिलेशनशिप से आप परमात्मा को याद कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे रिलेटिव भले दूर के भी हो नजदीक के हो वो अपने आप ही याद आ जाते हैं थोड़ा सा समझ याद किसी कार्य के लिए आप लोग याद करते हैं तो वो तो सारे लोगों को लोग इनवाइट करते हैं भले रोज नहीं करते लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप है कोई कार्य कम आ गया कोई बात हो गई तो हम सबको अपने रिलेटिव को बताते हैं ठीक है ना तो ये भी एक याद करने का रिलेशनशिप है तो याद कर सकते हैं ठीक है और तीसरा है जिससे आपका प्यार है स्नेह जिसको कहते हैं वो हुँ. याद नहीं करता पर, करना पड़ता वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है ठीक है तो परमात्मा भी हमें बहुत समय के बाद मिलते हैं हुँ. पूरे ही साइकिल में कालचक्र में एक ही ऐसा समय है संगम जिसमें हमें उसे याद करने का मौका मिलता है या उनके साथ रिलेशन निभाने का उनका प्यार पाने का मौका मिलता है जब जब कोई आपका फ्रेंड है बहुत दिनों के बाद आपसे उसकी मुलाकात हो गई तो कितना प्यार होता है है ना कितना हम उसके प्रति बातें करेंगे प्यार जताएंगे खुशी हमको बहुत फील होता है तो परमात्मा भी हमें साइकिल में जबकि वो सब कुछ लेने वाला है दाता है मेरे पिता है सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा मिलन कब होता है ओनली संगम पर एहसास कह सकते हैं वो अभी कर सकते हैं संगम पर परमधाम में हम उनके बिल्कुल गोद में रहेंगे लेकिन वहा पर डीप साइलेंस और यहां है और यहाँ अनुभूति है यहाँ हम लोग बातें कर सकते हैं यहाँ पर हम उनके साथ रूट सकते हैं बना सकते हैं प्यार कर सकते है जतन जिसको कह सकते हैं विज्ञान एक्सप्रेस परमा परमधाम में उनके गोद में रहेंगे नो no एक्सप्रेशन ये फर्क है ठीक है आ आजा रो यहाँ बात कर सकते हैं मतलब हाउ कैन वी टॉक टू है वो आएगा धीरे धीरे ना ओके। हाँ, तो वहां पर बहुत ज्यादा समय हम लोग रहते हैं परमधाम में लेकिन वी कैनोट एक्सप्रेस वी कैन नॉट टॉक क्यूँकी वो डीप साइलेंस वर्ल्ड है है न और परमात्मा को यहाँ अभी संगम पर उनके साथ बात कर सकते हैं उनके साथ सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं तो ये डिफरेंस है संगम का और फिर लास्ट में हम लोग प्राप्ति क्योंकि आजकल मनुष्य जो है इसी को कुछ मिलता हो तो ही वो काम करेगा अदरवाइज नहीं करेगा है ना तो परमात्मा के साथ हमारी प्राप्ति क्या क्या देता है तो ये एक बात थोड़ा सा विचार करेंगे में तो में स्वर्ग में जाने लायक हमको यही बनाता है कारों का खजाना देता है हमारी आत्मा को गोल्डन बनाता है तो वो समय है अभी उनसे आधा अनगिनत प्राप्तियां हैं उनके, है। उनके द्वारा हमको जो है शांति प्रेम आनंद सब निजी गुणों का अनुभव तो करते ही है और फिजिकली हमको राजा महाराजा जैसा लाइफस्टाइल भी दे देते हैं वेता में हम लोग उस अवस्था में रहते हैं जिसकी कल्पना हमारे मन से बाहर है जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते इतनी बड़ी प्राप्ति हमको परमात्मा कराते हैं तो चार बातें आपके पास आ गई जिससे आपको ईश्वर को या परमात्मा को या किसी भी व्यक्ति को याद कर सकते हैं ये एक विधि है सिस्टम है ठीक आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो क्यों याद करेंगे आप है ना जी किसी से कुछ मिलना नहीं है तो क्यों याद करेंगे उसको प्यार नहीं है तो क्यों याद करेंगे है ना तो ऐसे ये सारी चीजें जो हैं अगर किसी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्यों याद करेंगे उसको तो परिचय प्राप्ति स्नेह और संबंध ये चार चीजें याद रखना है योग करने के लिए ठीक है इनके बिगर योग होगा ही नहीं आपका तो ये चार बातों को हमेशा याद रखें उस परमात्मा को या किसी भी वस्तु को आप याद करते हैं और होता यही है तो अब परमात्मा के साथ आपको ये चार ही चीजें चारों ही चीजों से चारों ही बातों से आप उनको विचार करिए अपने हिसाब से परमात्मा की क्या प्राप्ति हो रही है परमात्मा मेरा कौन है क्या रिलेशनशिप है और उसके साथ मेरा कितना प्यार है कब मिलता है वो पूरे साइकिल में कब ये समय होता है और उनसे क्या क्या मुझे मिलने वाला है ठीक है तो इसमें जैसे ही आप मंथन शुरू कर देंगे तो आपका ऑटो तो ऑटोमेटिक योग लगा रहेगा ठीक है हम्म हम्म क्या कोई ऐसे विधि विधान संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें ऑटो तो अपने आप ही आप उनके साथ तो संबंध आपका जुड़ जाता है आप उनके याद में खो जाएंगे धीरे धीरे ठीक है तो इससे हमारा हलो? जीवन जो है हेलो हलो हेलो तो अभी हम लोग तो थोड़ा सा आप अलर्ट होके बैठ जाइए ठीक है और हमारा ये योग में या इस योग करने के लिए आपको तो कोई खास चीजों की जरूरत नहीं है हम्म हम्म <laughs> कोई भी रिचुअल चीजों की यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको आप सिंपली कहीं भी बैठ जाइए कैसे भी बैठ जाइए आराम से जिसमें आपको काफी समय तक आप 10 मिनट टाइम ले लीजिए या 5 मिनट टाइम ले लीजिए 5 मिनट करना है तो थोड़ा ग्रेजुअली 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करते करते फिर आप इसको इंप्रूव कर सकते तो जिस भी आसन में जिस भी पोजिशन में आप दस पांच मिनट आराम से बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाइए उस पोजिशन पे और फिर चर्निंग शुरू होगा और कई बार होता है कि हम आंखें बंद कर देते हैं इसमें बंद करने की जरूरत नहीं है इसके लिए कोई खास आसन की जरूरत नहीं है आप आंखें खुले रखे ही इसको करना है और खुले आंखों को एकाग्र करने के लिए आप किसी भी पॉइंट पे आप अपना आंखों को एकाग्र कर सकते हैं चाहे वो बल्ब लगाओ दिया लगाओ या मोमबत्ती लगाओ उसकी लॉ पे आपको एकाग्र होना है ये देखना है कि आपको तो उसमें दिया भी लगाए है तो हवा या कुछ चल रहा है तो वो हिले नहीं जितना हो सके वो एकदम स्थिर हो और धीरे धीरे हाँ त्राटक इसको बोला जाता है लेकिन त्राटक का जरूरत नहीं है उसमें त्राटक में आ, आपके संकल्प नहीं चल रहे होते हैं ठीक है आप उसको देखते हैं और फिर बाद में बंद करने से वो ज्योति आपको अपने अंदर दिखाई देती है ठीक है जी वो एक विधि है तो एक आग्रचित होने के लिए इसको वैसे कुछ मना आपको इजी हो ताकि आपका मन कहीं बटके नहीं जिस भी आप कोई भी विधि अपनाओ हो उसका कोई फिर वो नहीं सो वी कैन ब्लिंक ब्लिंक आईज राइट हाँ हम लोग आके ब्लिंक कर सकते हैं लेकिन एकदम <laughs> नहीं बैठ सकते ठीक। जी, तो आप जैसे कि मैं ऑटो सजेशन जिसको कह सकते हैं हम लोग ये, ये काफी थेरेपीज वगैरह करते हैं लोग जो भी ऐसे अलग अलग जैसे आपका हीलिंग हो गया उसमें भी हम लोग ऑटो सजेशन देते हैं व्यक्ति को तो फिर वो वैसे वैसे उस उस जगह पे पहुंचना शुरू कर देता है वो डीपली उस वस्ता में जाता है तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक हीलर है एंड पेशेंट है और यहाँ पर क्या है कि आप खुद ही खुद ही अपने आपके हीलर होते हैं आप खुद ही संकल्प करते हैं और उसकी अनुभूति भी आप खुद ही करते हैं तो ये डिफरेंट आप कैसे हैं जी। जी। परमात्मा का नॉलेज आपके पास आ गया आत्मा का नॉलेज आपके पास आ गया तो इसकी जर्नी शुरू करते हैं एक अविधि पूर्वक अगर सिस्टमैटिक कोई चीजें लिख के रखते हैं तो ये एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको कराऊंगा बाद में आप अलग अलग फेज में आपको जितना अच्छा फील हो रहा है आप भी अपने विचारों को अपनी गोड़ तो नशा चढ़े ठीक है हम हाँ लोग कोई अलग नया विधि उठा के लेके आया परमात्मा ने कुछ नया बताया ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ आपको उसको याद करना है सिंपल हाँ। आपको परमात्मा को याद करना है आप कपड़े धोते हुए याद करो खाना खाते हुए याद करो और उसमें कोई वो आ, सेकेंडरी नहीं है हाँ इसीलिए आपको शुरुआत में थोड़ा सा आपको अटेंशन इसलिए खिंचवाना जरूरी है कि आप विधि पूर्वक थोड़ा सा समझ के याद करेंगे एकाग्र चित बैठेंगे तो थोड़ा अनुभव होगा बॉडी लेगा साक्षात्कार होगा शाक्षात करोगा, ये वो भी जरूरत नहीं है परमात्मा कहते हैं कि, कि है। अगर किसी चीज को पकड़ने के लिए साक्षात्कार होगा तो ही आपको फील होगा आप परमात्मा के ऊपर विश्वास कर सकते हैं वो चीज ऐसी हो, हो गया वो रिचुअल में चले जाएंगे यहाँ बाबा जो है परमात्मा जो है आपको रिचुअल से अलग ले जाते हैं वो सीधा कॉमनली बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूं मुझे याद करो बस डेट सॉल मैं नाश करने वाला हूं पापों का तो आपके पापों के बोझों को, को उतारने के लिए आप कनेक्टेड रहो मेरे से बस डेट सॉल ठीक है अब वो, क्योंकि वो कनेक्टेड आप बहुत दिनों से नहीं है बहुत दिनों से आपका <laughs> ये ब्रेकडाउन हो गया है सब चीजों का फाइव थाउजेंड हो गया है तो अब उसको फिर से ठीक से आपको करने के लिए शुरुआत में आपको थोड़ा विधि पूर्वक आप एक आधा घंटा में खास बैठेंगे आप तो जब आधा घंटा आप बैठेंगे तो आधा घंटा क्या करेंगे है ना तो उसमें आपको फिर आपने आपको चार नहीं क्योंकि ये नॉलेज बिल्कुल नया नया आपके पास है अभी बहुत समय के बाद नया नहीं है पुराना ही आपको बता रहे हैं लेकिन आपके लिए अभी नया है इस जन्म में ठीक है ना इसीलिए आपको इसकी चिंतन करना जरूरी है चैंटिंग करना जरूरी है मंथन करना जरूरी है अब जितना आप इसको चू करेंगे मना मंथन करते रहेंगे उतनी वो एनर्जी आपको मिलेगी फिर एक बार एनर्जी आ गया तो उस एनर्जी फोर्स से आप परमात्मा को गंत हो याद कर सकते हैं हाँ। जैसे अभी हमारी दादी जी अब उनको थोड़ी कोई विधि बैठ के याद करना पड़ता है चलते फिरते उठते बैठते उनके अंदर से बाबा बाबा ही निकलता है ये बाबा शब्द क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा अटैचमेंट है वो हमारा पिता है तो पिता को बाबा शब्द से प्यार से बोलते ठीक है हाँ, हम्म हाँ। और बाबा शब्द कहने से दो चीजें याद आती हैं। एक वो हमारा रिलेटिव मना बाबा है पिता है और दूसरा पिता को बाबा कहने से वर्से का भी फीलिंग आता है क्योंकि पिताजी जो है उनके जो भी प्रॉपर्टीज है वो किसका है बच्चे का है ना <laughs> तो वो भी फीलिंग आता है इसलिए बाबा भी हमेशा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो मैं क्या देता हूं तुम्हें उसको भी याद करो ताकि आपको भूत ना हो हाँ। तो परमात्मा का स्वर्ग का वर्षा देते हैं एक ही जन्मों की राज्य हमें देते हैं तो उसे भी याद करो और साथ साथ परमात्मा को भी याद करो तो इसीलिए बाबा अलफ और बे कहते हैं अलफ मींस अल्लाह बे मींस बादशाही जिसको स्वर्ग कहा गया तो हाँ। ये चीजें जो है पर्टिकुलर uh, ये है करके ऐसा नहीं है ठीक है हुँ. तो क्योंकि ये रिलेशनशिप वाला है आपको सिर्फ बाबा को परमात्मा को याद करना है तो कैसे भी आप याद करो उसकी याद में रहना जैसे मीरा है मीरा कौन सी फिलोसफी को फॉलो कर रही थी उसके अंदर तो, तो कृष्ण कृष्ण चला ना हो वो चाहे नाचती रहती कृष्ण करते हुए भजन गाती कृष्ण करते हुए या सो या बैठी जाती जंगल में बाप और तो, कृष्ण करते करते वो उसमें खो जाती ना हाँ. उसको कोई मेथोडोलॉजी में डाल सकते क्या आप हाँ. नहीं डाल सकते तो वैसे ही यहाँ पर किसी चीज को पकड़ के बाबा ने नहीं बोला है बाबा ये कहता है कि आपको जो अच्छा लगे सिर्फ मुझे याद करो दैट्स ऑल मेरी याद में आप खोए रहो मीरा बन जाओ तो वो चीजें परमात्मा हमको करवाना चाहता है तो अब इसमें कई बार हम लोग चीजें यूज करते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ ये ये होगा वो होगा यार ऐसा कुछ नहीं है वो ये नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आप हाँ, अब सिर्फ उसको याद हाँ। करो ऐसा ठीक है अब क्योंकि शुरुआत में चीजें नहीं होती है कई बार हमारे थॉट प्रोसेस में बाकी सब विचार बहुत आते हैं तो एक गाइड आपको करना पड़ता है इसलिए बाबा क्या करते हैं परमात्मा Uh, कई बार मेडिटेशन चलता है तो सामने कुछ लोगों को इकट्ठ uh, दो चार लोगों को सामने बिठाया जाता है और वो भी योग करता है और सामने देखते हैं तो वो क्योंकि लाइवनेस है तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और फिर योग आपका अच्छा लगने लगता है तो उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जैसे एक गाइड होता है तो चीजें आसान हो जाती कोई चीजें भूल रहा है याद आता है लाइट हाउस क्यूँ रखा जाता है क्योंकि रास्ता दिखा सके सभी को है ना तो वो है इस भावसागर में कहीं आप डूब ना जाए कहीं आप मर ना जाए कहीं आप भटक ना जाए इसलिए लाइट हाउस होते हैं जो सबको रास्ता दिखाते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर कोई भी जैसे मैं हूँ मैं आपको बता रहा हूँ मैं कुछ नहीं हूँ सिर्फ तो पोंडी द इंस्ट्रूमेंट वो जो मैंने अनुभव किया है और मैंने जितना समझा है और जो परमात्मा का नॉलेज वो दे रहा है आपको मिल रहा है आप उसके हक है आप यू आर द बर्थ राइट आपका बर्थ राइट है मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हूं ठीक है हाँ, हाँ. तो वो बर्थराइट आपको मिल रहा है आप उसको जितना यूज करेंगे उतना आपको उसकी खुशी मिलेगी ठीक है आप सिंपली हम लोग जैसे बैठे हैं पांच मिनट के लिए मैं एक ऑटो सजेशन के रूप में कुछ जैसे कि बातें बताऊंगा जो सुना है आपने बस उसके अंदर आपको फील करना है शुरुआत में इसीलिए बताया जाता है ताकि आपका मंथन इसी तरह से चले अगर कोई भी चीज एकाग्रता किसको कहेंगे एक ही एक ही चीज के लिए हम लोग उस विधि को सोचते हैं किसी एक विषय को लेकर उसी के बारे में सोचते हैं उसको एकाग्रता कहते हैं right. नहीं तो बोलेंगे एकाग्रता हमारा कुछ नहीं सोचना ऐसा नहीं है इसी विषय को लेकर आप उसी विषय के बारे में जोड़ रहे हो सारी चीजों को तो वो एकाग्रता है उधर पहुंचने तो हम लोग एकाग्र चित हो बैठेंगे अर्थात आप आराम से बैठ जाइए और आंखें खुली रखना किसी भी दिए की तरफ या लाइट की तरफ आप देखिए या दीवाल में भी किसी पॉइंट पर आप अगर बिंदी लगा के रखेंगे दीवाल पे तो उसमें भी देख सकते हैं इट इज नॉट नीड एट एनीथिंग बट टू प्राइमरी स्टेज पे आपका मन बटके नहीं इसलिए आपको अपने हिसाब से प्रयास करना है कि मेरे मन को मैं कैसे एकाग्रचित करूं और किसी विषय को लेकर उसी विषय पर चिंतन एक लाइन पे चलता रहूं ठीक है अब हमारा रास्ता क्लियर है कि मुझे आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है ठीक है हाँ. बिना आत्मिक स्थिति के परमात्मा को याद नहीं कर सकते ठीक है हम्म हाँ, हम्म हाँ. तो ये एक इसको कोई है नहीं है इसमें ठीक है तो सबसे थी. पहले मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे ये बॉडी से डिटैच होके आत्मिक स्थिति में रहना होगा और आत्मिक स्थिति हाँ. से फिर हमें जो है जैसे हमारा घर कहा है अभी ओरिजिनल घर हमारा परम दाम है ठीक है ना तो उस परम दाम को भी हमें टच करके वापस आना है संकल्प से जाना है संकल्प से आना है ठीक है सारा काम यहाँ पर थॉट है आपके थॉट्स अभी प्योर हो जाएंगे क्योंकि आप जो भी काम करते हो पहले संकल्प में आता है और बाद में आप फिजिकली हो जाते हो है ना? न तो इसीलिए आप परमात्मा भी आपको सिर्फ संकल्प से यात्रा कराता है और जितना आपकी संकल्प पावरफुल हो जाएंगे आप उस युग में चले जायेंगे आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे ठीक है न तो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए मैं ऑटो मना से बोलता जाऊंगा आप उसको फील करिए डेट्स वॉल आप उन्हीं चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करिए दो मिनट के ठीक थी। है ओम शांति मैं अपने आप को कुछ समय के लिए अपने साथ अपने आप को देखने का प्रयास कर रहा हूं इस पूरे शरीर में एक चेतन शक्ति है मैं अपने आप को देख रहा हूं आंखों से देखने वाली मुख से बोलने वाली कानों से सुनने वाली हाथों से कार्य करने वाली पैरों से चलने वाली मैं एक चेतन शक्ति हूं मैं बहुत लकी हूं कि मुझे अपने बारे में समझ मिल गया अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों के मध्य में लाइए इस पूरे शरीर में पूरे शरीर को चलाने की या मूव करने की जो ताकत है वो पॉइंट ऑफ लाइट दोनों आंखों के मध्य में स्थित है पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान अपने फोर पे जहां पर तिलक लगाया जाता है और जगह पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए उस क्षेत्र में को फील कीजिए एक बहुत ही सुंदर फील आप कर पाएंगे दोनों आंखों के मध्य में अपने आप पूरा ध्यान एकाग्र कीजिए एक, की एक बहुत ही सूक्ष्म छोटी सी शक्ति जो हलचल कर रही है आपको फील हो रहा है उस चेतना का अनुभव हो रहा है आपको अपना पूरा ध्यान आंखों के बीच में ब्रकृति के मध्य लाइए और उस प्रकृति के मध्य जैसे कहा जाता है ब्रुकुटी के मध्य चमकता है अदब सितारा तो उस अदब सितारे को फील कीजिए उस चमचमाते हुए नूर को देखने की कोशिश कीजिए मन की आंखों से आप अपने उस ओरिजिनल अस्तित्व को समझ लीजिए बहुत ही काम फीलिंग हो रही है और वो एनर्जी हल्की सी जर्क अंदर से हो रहा है बहुत ही मीठा अनुभव है दोनों आंखों के बीच में हल्का सूक्ष्म एनर्जी को फील कर रहे हैं जैसे एक में हल का आपको बिजली का जैसे हाथ में अगर कभी बिजली करंट लग जाता है तो बिल्कुल हल का सा मीठा सा वो बिजली का करंट जैसा फील आपको पू रहा है अब ये चेतना मैं चेतन शक्ति आत्मा अ पॉइंट ऑफ लाइट मैं हूं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं हू मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं शाश्वत हूं सत्य हूं अब मैं आत्मा मेरे अंदर मन बुद्धि संस्कार तीन शक्तियां हैं मैं मन के द्वारा विचार करता हूं बुद्धि के द्वारा निर्णय करता हूं मन बुद्धि से मिलकर मैं कार्य करता हूं और जो भी मैं कर्म करता हूं वो कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं संस्कार के रूप में तुम्हें तो चेतन शक्ति मन बुद्धि संस्कार सहित हूं अति सूक्ष्म ज्योति ती बिंदु स्वरूप हो इतना सूक्ष्म हो के नाकों से नहीं देखा जा सकता जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देता उसको फील किया जाता है बिल्कुल वैसे ही मैं चेतन शक्ति आत्मा इस शरीर में ब्रुकुटी के माध्यम में स्थित हूँ मैं दिख मैं चेतन शक्ति आत्मा को देख नहीं सकता लेकिन उसकी फीलिंग जरूर कर रहा हूं मैं ही वो चेतन शक्ति हूँ और बहुत ही वंडरफुल बात है कि मैं शरीर में हूं तभी इसकी फीलिंग हो सकती है शरीर से अलग होने पर फील भी नहीं होगा तो मैं इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूं यह शरीर मेरा एक घर है जिसमें मैं आत्मा निवास कर इस घर को चला रही हूं अब मैं आत्मा इस संसार में अलग अलग नाम रूप उद्देश्य बदल कर अपना पार्ट प्ले किया है अब मैं पूरी तरह से साइकिल के आखिरी छोर पे हूं मैंने सत्युग त्रेता डॉपर कलयुग अब संगम पर हूं जहां से मुझे अपनी रूहानी यात्रा करनी है अपने ओरिजिनल घर अपने पिता से मिलने जाना है तो मैं अपने संकल्प रूपी शक्ति से मन बुद्धि के आधार पे इस आवाज की दुनिया से परे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हूं इस रूम से अलग होकर इस शरीर से डिटैच होकर मैं आकाश की ओर उड़ान भर रही हूं धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हूँ इस पांच तत्वों से परे हो रही हूँ ये पूरे स्टेज को मैंने छोड़ चुका अब मैं आकाश की ओर उड़ान भर रही हूं धीरे धीरे आकाश तत्व से भी परे एक बहुत बड़ी दुनिया है बहुत हाई एनर्जी वाली दुनिया है मैं तो फिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुका हूं अब मैं धीरे धीरे सूरज चांद सितारों से पार सूक्ष्म लोक से भी पार परम धाम बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया जहां कोई संकल्प नहीं है था शांति है बहुत शांति है चारों तरफ शांति की शांति है और इस सुंदर शांति देश में शांति धाम में एक बहुत ही सुंदर ज्योति का साक्षात्कार मैं कर रहा ओ ये ज्योति कोई और नहीं ये मेरे पिता परमात्मा है जिनके लिए मैं क्या क्या नहीं किया था जिनको पाने की मेरी आस आज, आज पूरा हो रहा है जैसे ही मेरा ध्यान उनकी तरफ जाता है तो मैं बहुत स्पीडली उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हूँ और उनके बिल्कुल करीब जाके उनके साथ बैठ जाता हूं बहुत ही सुंदर अनुभूति है उस परम शक्ति से मिलन मना रही हूं मेरे कई जन्मों के पाप दर्द हो रहे हैं मेरी अंतर आत्मा की प्यास बुजती जा रही है बड़ा गहरा शांति है यहाँ पर शांति के सागर से मैं मिलन बना रही हूँ कुछ पल इसी अवस्था में डूब जाइए अब धीरे धीरे मैं आत्मा अनुभूति करते हुए परमात्मा से गहन शांति का एनर्जी रिसीव करते हुए वापस देह और देह के संसार की ओर लौट आ रही आलोली स्लोली मैं छोड़ चुकी हूं। अब मैं वापस इस पांच की दुनिया में लौट रही सूरज चांद सितारों से नीचे आ गई हूँ आकाश से होते हुए बादलों से होते हुए फिर से मैं अपने घर अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूं अब मैं आत्मा एक चेतन शक्ति हूं एक नई एनर्जी के साथ एक नए अनुभव के साथ इस शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ अब मैं संकल्प करती हूँ इस अनुभूति को मैं अपने दिलो दिमाग में बनाए रखूंगी और जो भी मेरे आसपास लोग मिलेंगे उन्हें भी आत्मिक स्थिति से देखने का प्रयास करूंगी एक नई ऊर्जा के साथ एक नई एनर्जी के साथ मैं आज अपने अस्तित्व को जान गया हूं जान गई हूं मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूं इसी संकल्प को लेकर हर कार्य मैं करूंगा का, करूंगी ओम शांति ओम शांति ओम क्या हो गया ओम तो ये छोटा सा प्रयास हमने किया वि कल भी हम लोग करेंगे ठीक हाँ। है इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है जैसे पहले मैं मेरे सामने ज्योति ज्योति को देख के मैं देख के संकल्प किया सारा उसके बाद आपने क्या की जो जो इन बिटवीन योर आईब्रोज वहाँ फोकस करो हाँ। तो ज्योति से ध्यान हटा लेना तो हाँ वो तो अभी हटाने का जरूरत नहीं आपके थॉट्स काम कर रहे हैं वो तो फिजिकली कुछ भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है नहीं जैसे अभी मैं देख रही थी पहले ज्योति को देख कर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ मैं हाँ मैं संकल्प चल रहा है आपको सुन रही हूँ हाँ, फिर जब आपने कहा कि अब अपनी लाइक इन बिटवीन हाँ तो तो आप वहाँ पर देखना है आपको वहां पर मन हाँ, को है। ठीक है वहाँ पर वो सूक्ष्म एनर्जी को फील करना है ये तो बाहर एनर्जी इसीलिए ताकि आपको फील हो जी इंटीमेशन मिले डेट्स ऑल अभी छोटा बच्चा रो रहा है तो हम उसका डाइवर्सन करेंगे ना किलोने वगैरह दे देते हैं फिर वो शांत हो गए तो खिलौना निकाल देते हैं उसको बोलते बेटा पढ़ाई करना बेटा थोड़ा खाना खा लेना है नाइट राइट तो ये चीजें है, हैं बस बैठ कर बाकी मेन तो आपका वही है कि आप अंदर से उसको फील करें उस एनर्जी को आ, तो, तो इन बिटवीन वो आंखें बंद करने की आदत है ना तो बीच हाँ हाँ वो जरूरत नहीं है बात हो भी गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उस पर आप अटको नहीं क्या हो रहा हाँ, है कुछ रही हमारे रही संस्कार है ना वो आएंगे बीच में अब फिर आप बोलेंगे गलत हो रहा है उसको छोड़ दो यार है ना हाँ, लिविट लेकिन इतना ध्यान रखो कि आपको वो आदत को खत्म करना है हाँ, क्योंकि है। आप अगर रास्ते में ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग करते हुए भी, भी, भी आत्मा समझ के परमात्मा को याद कर सकते हो अगर आखे बंद करोगे तो ड्राइविंग कैसे करोगे तो हमारा ये जो है बाबा कहते हैं कर्म योग भी है लेकिन इसमें आखे बंद करो तो कर्म होगा ही नहीं आपका हम्म hmm. तो इसीलिए पहले से ऐसी प्रैक्टिस करो जहाँ पर आपको कोई बाधा ना आए राइट right. तो ये है बाकी इसके okay. पीछे सही गलत कुछ भी नहीं ठीक है ना राइट ओके ओके टेक केयर थैंक यू ओम शांत ओम शांत